माँ की बातें श्रीमती सरला बाला देवी उनके चले जाने पर माँ चौकी पर लेटकर हम लोगों से बातें करने लगी बोली काशी में कितने प्रकार के लोग हैं इसका ठिकाना नहीं है इसी तरह कितने ही लोग आते हैं और मुझसे कहते हैं अपने लड़कों से कह दीजिए कि हमारी कुछ सहायता करें मैं और क्या कहूँ कहो तो वे लोग जैसा ठीक समझेंगे वैसा ही तो करेंगे ओ माँ इतने दरिद्र हैं क्या सब यहाँ रहते हैं वे लोग भी क्या कर सकते हैं कहो तो यही देखो ना अनाथ वृद्धाओं के लिए आश्रम बनाया है उनकी कितनी सेवा कितना यत्न करते हैं रोगियों के लिए अस्पताल खोला है और फिर बाहर कितने लोगों की सहायता कर रहे हैं इसकी क्या कोई गिनती है लड़के लोग कितना जी तोड़ परिश्रम करते हैं सब उनकी इच्छा है बेटी ये कहाँ से क्या करा रहे हैं वही जानते हैं एक दिन शाम को जाकर देखती हूं कि माँ बरामदे में बैठकर कई विधवाओं के साथ बातें कर रही हैं उनमें से एक गेरुआ वस्त्रधारी हैं उन्होंने माँ को एक गाना सुनाया अरे जवा तू वन की शोभा तू वन का फूल वन में ही खिले तुझे देख यही लगता शिव की छाती में मानो चरण माँ के गोलापमा आहा कैसा सुंदर गाना है और एक गाओ लड़की ने एक और गाना गाया माँ तुम लोगों ने सेवाश्रम देखा है सुधीरा दीदी नहीं हम लोगों ने नहीं देखा माँ तो गुलाब के साथ जाकर देखाओ और एक दिन शाम को माँ के पास गई माँ देवव्रत महाराज और सचिन की बात करने लगी वे लोग अकस्मात कहीं चले गए हैं माँ आ बेटी देवव्रत आज चला गया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी सेवाश्रम के पास ही जगह प्राप्त कराने में सहायता करना चाहती है पर उसने उनके रहने पर आपत्ति दर्शाई है इसीलिए राखाल ने उन लोगों को चले जाने को कहा है तुम तो जानती हो उसका कोई दोस्त नहीं है फिर भी एक न एक झमेला लगा रहता है आह बच्चे लोग बिना खाए चले गए सुधीरा दीदी भैया और सचिन हम लोगों के यहाँ खाकर गए हैं माँ आह बेटी खाकर गए हैं तब तो ठीक है मैं इसी से चिंतित थी सुधीरा दीदी भैया जहाँ जाते हैं वे लोग उन पर नज़र रखे रहते हैं इसीलिए भैया ने कहा मेरे ससुराल के लोग आए हैं उनसे मुलाकात कर आता हूँ माँ ससुराल के ही लोग हैं बेटी कब स्वदेशी के आंदोलन में उसे पकड़ा था और आज भी उस पर नज़र रखे हुए हैं देखो न लड़के लोग खाकर नहीं गए सोच कर, सारा दिन मन चिंतित हो उठा था कैसा हो रहा था क्या बताऊं बेटी जो हो तुम्हारे पास खाकर गया है यह सुनकर प्राण जुलाए